श्री गर्ग सहिता श्री मथुरा खंड अध्याय, सुदामा माली और कुब्जा पर कृपा धनुर्भंग तथा मथुरा की स्त्रियों पर श्री कृष्ण की मधुर मोहन रूप का प्रभाव श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर ग्वाल बालों सहित नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम सुदामा नाम वाले एक माली के घर गए जो फूले के गदरे बनाया करता था उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बिठाकर गदगद वाणी में कहा सुदामा बोला देव यहाँ आपके सुभागमन से मेरा कुल तथा घर धन्य हो गए मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी माता के कुल की सात पीढ़ियाँ पिता के कुल की सात पीढ़िया तथा पत्नी के कुल की भी सात पीढ़िया बैकुंठलोक में अब दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और भूतल का भार उतारने के लिए इस यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं मुझ दीनाति दीन के घर आए हुए आप दोनों भाइयों को नमस्कार है आप परात्पर्य जगदीश्वर हैं धनम कुलम में भवनम चन्म पितो मात पिता सप्तः प्रिया वैकुंठलोक गति मंडे भूभारहरम जतोकुले जातौ पूर्णतम परेशर नमो युवाभ्या मम दीन दीनम गताभ्याम गताभ्या जगदीशर पर नारजी कहते राजन जो कर माली ने पुष्प निर्भित सुंदर हार और भ्रमरों के गुंजार से निनादित मकरंद इत्र फुलेल आदि निवेदन करके प्रणाम किया बलराम सहित भगवान श्रीहरि ने उस पुष्प को धारण करके निकटवर्ती गोपों को भी दिया और हंसते हुए मुख से उस माली से बोले सुदामन मेरे चरणार बिंदों में सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो और इसी जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए तदनंतर बलदेव जी ने भी इसे उसके कुल में निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी प्रदान की राजन फिर वे दोनों भाई वहां से उठकर दूसरी गली में गए वहां मार्ग में एक कमल नैनी कावनी जा रही थी उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था अवस्था में वह युवती थी किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी माधव ने उससे पूछा श्री भगवान बोले सुंदरी तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो किसके लिए यह चंदन ले जा रही हो हम दोनों को भी यह चंदन दो इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा सैरंध्री बोली सुंदर शिरोमणे मैं कंस की दासी हूँ महामते मेरा नाम कुब्जा है मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूं, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूं। हाथी के सुंद दंड की भांति जो आपके ये बलिष्ठ भुज दंड है इनमें मेरा मन लग गया है आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस चंदनाप के योग्य हो आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में कही नहीं है नारद जी कहते राजन हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे ब्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन ग्रहण किया कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी श्रीकृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथ की दो उंगुलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके तीन जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तनवंगी तरुणी हो गई और अपनी दिप्टी से रंभा को भी तिरस्कृत ही करने लगी उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उससे विफल हो उस पवित्र मुस्कान वाली सैरंधरी ने श्री हरि का वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा सैरंधरी बोली सुंदर प्रवर अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगी तुम तो सबके मन की जानने वाले हो मुझ पर कृपा करो रसिक शेखर मानद तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मत डाला है श्री नारद जी कहते हैं राजन तब सब गोप अहो यह क्या परस्पर योग कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे बलराम जी भी बड़े गौर से यह सब देख रहे थे उस सुंदरी के अपने घर चलने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान श्रीहरि ने यह उत्तम बात कही श्री भगवान बोले अहो यह मथुरापुरी अत्यंत धन्य है जहां बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं सुंदरी मैं घूम फिरकर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा नारद जी कहते हैं राजन स्नेहमय वाणी द्वारा योग कहकर श्री कृष्ण ने उसके हाथ से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ धनी वैश्य दिखाई दिए उन उत्तम बुद्धि वाले वैश्यों ने पान फूल इत्र दूध और फल आदि द्वारा श्रीहरि का पूजन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया वैसे बोले देव यदि यहाँ आपका राज्य स्थापित हो जाए तो आप हम आत्मीयजनों का सदा ध्यान रखें हम आपकी प्रजा हैं प्रायः राज्य मिल जाने पर कोई किसी का स्मरण नहीं करता नारद जी कहते राजन तब अच्युत ने सुंदरमंद मुस्कराहट के साथ उन वैस्यों से पूछा धनुष का स्थान कौन है किंतु वे वैश्य बड़े चालाक थे उन्हें धनुष के तोड़ दिए जाने की आशंका हुई इसलिए वे भगवान को उसका स्थान नहीं बता रहे थे किंतु उनके रूप गुण और माधुर्य से मोहित जो अन्य मथुरावासी थे वे उन्हें धनुष दिखाने की इच्छा से बोले कुमार आइए देखिए धनुष तब उनके दिखाए हुए मार्ग से श्री कृष्ण ने धनुषशाला में प्रवेश किया वे मथुरा माती समय पूर्व बालकों के साथ मैत्री भाव की स्थापना भी करते जाते थे वह धनुष सुनहरे बेल बूटों से चित्रित था और चतुर्दशी तिथि को पूर्ववासियों द्वारा पूजित हो यज्ञ मंडप में स्थापित किया गया था पूर्व काल में भृगुकुल नंदन परशुराम जी ने राजा यदू को वह धनुष दिया था माधव श्री कृष्ण ने उसे देखा वह कुंडली मारकर बैठे हुए शेष नाग के समान प्रतीत होता था लोग मना करते रह गए किंतु श्री कृष्ण ने हठपूर्वक उस धनुष को उठा लिया और पूर्ववासियों के देखते देखते खेल खेल में उसके ऊपर प्रत्यंचा दी राजन, फिर प्रत्यक्ष ने अपने से उस धनुष को कान तक खींचा और जैसे हाथी एक के डंडे को तोड़ डालता है उसी प्रकार उसको बीज से खंडित कर दिया टूटते हुए उस धनुष के टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई इससे भू आदि सात लोगों तथा सातों पातालो सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा दिग्गज विचलित हो गए तारे टूटने लगे भूखंड मंडल कांप उठा, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कान भरे से हो गए, वह शब्द भूखंडी तक कंथ के हृदय को विदीर्ण करता रहा उस धनुष की रक्षा करने वाले आताताई असुर अत्यंत कुपित होकर उठे और श्री कृष्ण को पकड़ लेने की इच्छा से परस्पर कहने लगे बांध लो इसे उन्हें सशस्त्र आक्रमण करते देख बलराम और श्रीकृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़े लेकर उन दैत्यों को बड़े वेद से पीटना आरंभ किया धनुष खंडों के अत्यंत प्रबल प्रहार से कितने ही वीर तत्काल मूर्छित हो गए किन्ही के पांव टूटे किन्ही के नक फूटे और कितनों ही के कंधे एवं बाहुदंड खंडित हो गए इस प्रकार पाँच हजार दैत्यवीर भूमि पर प्राण शून्य होकर सो गए समस्त मथुरा वासियों में हलचल मच गई बहुत से लोग उस घटना को देखने के लिए दौड़े आए नगरी में सब ओर को होने लगा और वहाँ के लोगों के मन में बड़ा भारी भय समा गया भोजराज कंस के सभा मंडप का छत्र अकस्मार टूट कर गिर पड़ा नरेश्वर ग्वाल वालों तथा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण संध्या के समय धनुशाला से नंदराज के निकट आ गए मानो वे अत्यंत गए गए, गोविंद का अद्भुत सुंदर रूप रूप देखकर मथुरापुरी की विशेष से मोहित हो उनके वस्त्र खितक गुथी हुई ली पड़ गई हृदय में प्रेम जनित पीड़ा जाग उठी और वे अपने सखियों से परस्पर इस करने लगी पुरस्त्रियों बोली सखियों करोड़ों कामदेवों की कांति धारण की श्रीहरी बड़ी उतावली के साथ मथुरापुरी में स्वच्छंद और जिनकी जिन ने उन्हें देखा है उन हम जैसी सभी स्त्रियों के समस्त अंगों में वे अनंग बनकर समाविष्ट हो गए हैं कुछ चतुरा स्त्रियों ने कहा क्या इस पुरी में ऐसी क्रूर स्त्रियां नहीं हैं जो अनंग मोहन श्री कृष्ण के सारे अंगों को घूर घूर कर देखती हैं हम सब उन परमानंद में सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण को भर आँख नहीं निहारती सखी किसी के किसी एक ही अंग में सौंदर्य माधुर दिखाई देता है और वही हमारे नेत्र पतंग के समान टूट पड़ते हैं परंतु जो सर्वांग सुंदर एवं मनोहर है उन्हें केवल नेत्र से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है नंद नंदन का अंग अंग सुंदर है उसमें जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वही वहीं परम सुख पाकर वहाँ वहाँ से लौटने का नाम नहीं लेती वे लावण्य के महासागर हैं उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है मानो उसी में डूब गया हो मिथिलेश्वर नगर की जिन स्त्रियों ने दिन में नंदन को देखा उन्होंने स्वप्न में भी उन्हीं का दर्शन किया फिर जिन्होंने रास मंडल में उनके साथ रासलीला की देवोपांगनाएं उनके मधुर मनोहर रूप का कैसे निरंतर स्मरण न करें इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में मथुरा दर्शन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ